पक्षपात का उन्मूलन अब्दुल बहा ने कहा हर प्रकार के पक्षपात चाहे वे धार्मिक हो, जातीय हो, राजनैतिक हो या राष्ट्रीय अवश्य ही त्याग दिए जाने चाहिए क्योंकि इन पक्षपातों ने विश्व को रोगग्रस्त कर दिया है यह एक भन्यकर बीमारी है जिसका यदि उपचार नहीं किया जाए तो वह सारी मानव जाति को तहसनहस कर देने की क्षमता रखती है प्रत्येक विध्वंसक युद्ध तथा उसके परिणामस्वरूप रक्तपात और दुर्दशा का कारण कोई न कोई पक्षपात ही रहा है पक्षपात द्वारा खड़ी की गई ये रुकावटें जब तक दूर नहीं हो जाती तब तक मानवता के लिए सुख शांति की प्राप्ति संभव नहीं इसी कारण बालाह ने कहा है कि ये पक्षपात मानवता के लिए विनाशकारी है सबसे पहले धार्मिक पक्षपात के बारे में विचार कीजिए तथाकथित धार्मिक लोगों के राष्ट्रों का ध्यान कीजिए यदि वे ईश्वर के सच्चे पुजारी होते तो वे उसके उस कानून का पालन करते तो उन्हें एक दूसरे की हत्या करने से रोकता है यदि धर्म पुरोहित वास्तव में प्रेम के ईश्वर की आराधना करते और देवी प्रकाश की सेवा करते तो वे लोगों को सर्वोच्च आज्ञा की शिक्षा देते कि सभी लोगों के साथ प्रेम और सद्भावना का व्यवहार करो परन्तु हम देखते हैं कि इसके प्रतिकूल हो रहा है क्योंकि प्रायः यह धर्म पुरोहित ही होते हैं जो राष्ट्रों को युद्ध के लिए उकसाते हैं धार्मिक घृणा सदा अत्यंत क्रूर होती है सभी धर्म शिक्षा देते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें दूसरों के दोष उछालने से पहले स्वयं अपने दोषों और त्रुटियों का अवलोकन करें और निश्चय ही अपने पड़ोसियों की तुलना में हम अपने आप को श्रेष्ठ न समझे हम अवश्य ही इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने आप को श्रेष्ठ न समझें ताकि ऐसा न हो कि हमें नीचा देखना पड़े हम कौन हैं जो हम परखें हम कैसे जान पाएंगे कि ईश्वर की दृष्टि में सबसे खरा और ईमानदार व्यक्ति कौन है प्रभु के विचार हमारे विचारों के समान नहीं होते ऐसे कितने ही व्यक्ति हुए हैं जो अपने मित्रों की दृष्टि में साधु समान थे परन्तु घोर अपमान के गड्ढे में जागिरे जुडास स्कैरियट का विचार कीजिए उसका आरंभ अच्छा हुआ परंतु उसके अंत को याद कीजिए दूसरी ओर ईसामसी के पटशिष्यपाल अपनी आरंभिक अवस्था में ईसा के शत्रु थे जबकि बाद में वे उनके सर्वविश्वसनीय सेवक बन गए हम किस प्रकार स्वयं अपनी प्रशंसा तथा दूसरों की निंदा कर सकते हैं आता हमें विनम्र तथा पक्षपात रहित बनना चाहिए और दूसरे की भलाई को अपनी भलाई पर श्रेष्ठता देनी चाहिए हमें यह कभी न कहना चाहिए कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ परन्तु वह नास्तिक है मैं ईश्वर के निकट हूँ जबकि वह बहिष्कृत है हम यह भी नहीं जान सकते कि अंतिम निर्णय क्या होगा आका हमें उन सब लोगों की सहायता करनी चाहिए जिन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है हमें अज्ञानियों को ज्ञान देना चाहिए और प्रौढ़ अवस्था की प्राप्ति तक छोटे बच्चों की देखभाल करनी चाहिए यदि हम किसी व्यक्ति को दयनीय हालत अथवा पाप की गहराइयों में गिरे हुए देखें तो हम अवश्य ही उसके प्रति कृपा दर्शाएं उसका हाथ थामे और पुनः अपने पाव पर खड़ा होने तथा शक्ति प्राप्त करने में उसकी सहायता करें प्रेम और कोमलता के साथ उसका मार्गदर्शन करें और उसके साथ मित्र सा व्यवहार करें शत्रु जैसा नहीं किसी भी सहमानव को बुरा समझने का हमें कोई अधिकार नहीं जहां तक जातीय पक्षपात का संबंध है या एक भ्रम है सीधा साधा एक अंधविश्वास है क्योंकि ईश्वर ने हमें एक ही जाति से उत्पन्न किया है आरंभ में किसी प्रकार के मतभेद नहीं थे क्योंकि हम सब आदि पुरुष की संतान है आरंभ में भिन्न देशों के बीच कोई सीमा या शहरद भी नहीं थी भूमि का कोई भाग किसी एक जाति विशेष की संपत्ति नहीं था ईश्वर की दृष्टि में भिन्न जातियों के बीच कोई अंतर नहीं तो फिर मानव ऐसे पक्षवात की रचना क्यों करें किसी भ्रम के कारण हुए युद्ध को हम सही कैसे मान सकते हैं ईश्वर ने लोगों की सृष्टि इसलिए नहीं की कि वे एक दूसरे का नाश करें सभी जातिया जनजातिया धर्म गुट तथा वर्ग अपने परमपिता परमात्मा की कृपाओं के एक जैसे भागीदार हैं केवल मात्र अंतर जो है वह शुद्ध हृदयता तथा ईश्वरीय विधान की आज्ञाकारिता के अंशों में है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्योतिर्मय मशाल की भांति हैं अन्य एक से हैं जो मानवता के नब में चमकते सितारों की भांति है मानवता के प्रेम ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं चाहे वे किसी भी राष्ट्र धर्म या वर्ग के हों क्योंकि ऐसे ही लोगों से ईश्वर के ये पावन शब्द संबोधित करेगा अति उत्तम है मेरे प्रिय तथा विश्वस्त सेवको उस समय वह यह नहीं पूछेगा क्या तुम अंग्रेज हो फ्रांसीसी हो या शायद ईरानी हो तुम पूर्व के हो या पश्चिम के एकमात्र सच्चा विभाजन जो है वह यह है कि कुछ दिव्य पुरुष होते हैं और कुछ सांसारिक को सर्वोच्च परमात्मा से प्रेम करने वाले मानवता के आत्म उत्सर्गी सेवक जो मैत्री भाव तथा एकता का कारण बनते हैं तथा शांति और सद्भावना की शिक्षा देते हैं दूसरी और ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं जो अपनी ही बहनों और भाइयों से घृणा करते हैं और जिनके हृदयों में प्रेमयी कृपा के स्थान पर पक्षपात भर रहता है और जिनका प्रभाव असहमति तथा कलह हो देता है पक्षपात का उन्मूलन दो किस जारी किस वर्ण से लोगों के ये दो गिरोह संबंध रखते हैं श्वेत वर्ण से पीत वर्ण से या श्याम वर्ण से किस दिशा से उनका संबंध होता है पूर्व से या पश्चिम से उत्तर से या दक्षिण से यदि ये विभाजन ईश्वर ने किए हैं तो हम और अधिक विभाजन क्यों करें राजनीतिक पक्षपात भी उतना ही हानिकारक होता है मानव संतान में अत्यधिक कला का यह एक बहुत बड़ा कारण है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें असहमति और कला उत्पन्न करने में बहुत आनंद मिलता है और जो अपने देश को किसी अन्य देश पर हमला करने के लिए उकसाने का लगातार प्रयत्न करते रहते हैं ऐसा क्यों वे सोचते हैं कि अन्य सभी देशों की हानि होने पर स्वयं उनके अपने देश को लाभ पहुंचेगा विश्व में प्रसिद्धि पाने और जीत का आनंद उठाने के लिए वे दूसरे देश पर सेनाओं के साथ चढ़ाई करते हैं लोगों को परेशान करते हैं और धरती को उजाड़ते हैं केवल मात्र इसलिए कि यह कहा जा सके कि फलादेश ने फलादेश को परास्त कर दिया है और अपने अधिक शक्तिशाली तथा उत्तम शासन का जुआ उसके कंधों में डाल दिया है अत्यधिक रक्तपात के दामों पर खरीदी गई ऐसी विजय अधिक टिकाऊ नहीं होती विजेता एक दिन परास्त होगा और परास्त विजयी पुराने इतिहास का स्मरण कीजिए क्या फ्रांस ने जर्मन पर एक से अधिक बार विजय नहीं पाई तत्पश्चात क्या जर्मनी ने फ्रांस पर विजय प्राप्त नहीं की हम यह भी जानते हैं कि फ़्रांस ने इंग्लैंड पर विजय पाई और इंग्लैंड राष्ट्र फ्रांस पर विजय हुआ ये गौरवपूर्ण विजय कितनी क्षणभंगुर होती है तो फिर उन्हें तथा उनकी प्रसिद्धि को इतना महत्व क्यों दिया जाए कि उनकी प्राप्ति के लिए लोगों का रक्त बहाने को भी तैयार हो क्या कोई विजय इस योग्य होती है जिसे मानव हत्या दुहक संताप और विनाश जैसी बुराइयों की श्रृंखला के फलस्वरूप प्राप्त करे और जिनसे निश्चय ही दोनों राष्ट्रों के असंख्य परिवार प्रभावित होते हैं क्योंकि यह संभव नहीं कि केवल एक ही देश की हानि हो आह ईश्वर का अवज्ञाकारी बालक मनुष्य जो आध्यात्मिक विधान की शक्ति का प्रतीक होना चाहिए दिव्य शिक्षाओं से विमुख क्यों होता है और अपने सारे प्रयास युद्ध और विध्वंस में क्यों लगाना है मुझे आशा है कि इस ज्ञानयुक्त शताब्दी में प्रेम का दिव्य प्रकाश अपने तेज से सारे संसार को आच्छादित कर देगा और प्रत्येक मानव के सहानुभूति युक्त हृदय के विवेक को जागृत करेगा ताकि सत्यता के सूर्य का प्रकाश सभी प्रकार पक्षपातों तथा अंधविश्वासों के दावों को झुठलाने में राजनीतिज्ञों का मार्गदर्शन कर सके और स्वतंत्र मन के साथ वे ईश्वर की नीति का अनुसरण कर सके क्योंकि ईश्वर की राजनीति बड़ी शक्तिशाली होती है जबकि मनुष्य की, की अत्यंत क्षीण ईश्वर ने सारे संसार की सृष्टि की है और प्रत्येक जीव को अपनी दिव्य कृपा प्रदान करता है क्या हम ईश्वर के सवेक नहीं क्या हम अपने स्वामी के उदाहरण का अनुसरण करने में लापरवाही बरते और उसकी आज्ञाओं को नजरअंदाज कर दें मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का साम्राज्य धरती पर स्थापित हो तथा स्वर्गिक सूर्य के तेज द्वारा सारा अंधकार मिट जाए